शांता उपरत कर्णग्राम जिनने अपना कर्ण समूह कर्ण समुदाय इंद्रिय समुदाय को उपरत कर लिया ऐसे जो विद्वांसो विद्वांसो मैंने गृहस्थ ज्ञान प्रदान इतना विद्या ही अत्र उपासना तद्व विद्वांस विशात विशेषण तप श्रद्धे जो विशेषण दिया इसे तपश्रद्धे के द्वारा दोष न हो जावे इसलिए शांत शब्द इस विद्वांस का विशेषण होगा और विद्वांस का अर्थ तो हमें ग्रस्त देना है पूर्व में ब्रह्मचर्य और वान और ये हो गया ग्रस्त और सन्यासी संयासी रहा है ज्ञान प्रदान का हाँ। तात्पर्य उपासना प्रदान उपासना प्रदान है कर्म कर रहे हैं नित्य निमित कर्म कर रहे हैं केवल काम कर्म नहीं करते इसलिए लोग ऐसे मान लेना अगर कामना दे तो हिरण गर्भादी की कामना है ब्रह्मा बनने की कामना है इंद्र बनने की कामना है यमराजी बनने की कामना है ऐसी कामनाओं को लेकर के कर रहे हैं उपासना और भैशचरिया चरंदचरिया भैश चरंद तो ग्रहस्थ आन आशे ने संबंध दर्शे दी और गृहस्तों संबंध नहीं इसलिए अलग पृथक कर दिया भैशचर्या चरत परिग्रह भावाद उपवसंती अरण्य की संबंध यहां भाष्यकार और विशेष बात कह दे रहे हैं कि भविष्य को उपोवंतरण्य के साथ समय जोड़ना कहते भविष्य सन्यासी में प्रसिद्ध आप ऐसे कैसे ले रहे हो तब कहते हैं अलग भी लिया जा सकता था इन ऐसा भी कर सकते इसको विशेषण मान लो सबका ब्रह्मचारी गृहस्थ और वान प्रस्थ जो कैसे है भिक्षा के ऊपर जी रहे हैं होता भी विषय सकता तो भी है। ब्राह्मण आदि का नियम ग्रह रहते भी हो भिशा लेके ही सुप्रसिद्ध है तो इस तरह से सभी को अनुभव हो सकता है ये वैश्वर्या संयास आश्रम वालों को न लेकर के सभी के साथ जोड़ सी इसलिए करने क्या है अंतर क्या पड़ेगा ये उन ग्रहस्थों को लेना है जिसके पास कोई परिग्रह नहीं परिग्रह अभाव यहां ्यारण से परिग्रह इसलिए कहते टिप्पण ने नीचे दिया नहीं त्रस्ता कोई कर सकता है ग्रस्तों का विशेषण है नहीं है ये शांता ग्रस्तों का विशेषण था वैश्वर्यान भी ग्रस्तों का विशेषण हम बनाना चाह रहे हैं लेकिन कोई कह सकता है ये विशेषण नहीं हो सकता ग्रस्त पक्षाचार में जाएगा ऐसे कोई आशंका करे कि नहीं नहीं का तात्पर्य है परिग्रह का अभाव परिग्रह का अभाव है और वह में भी हो सकता है न्यूनतम बने आज और कल तक के लिए रखा राशन और परसों तक के लिए राशन भी नहीं महीने भर के लिए खट्टे लाके रख लेते हैं है कि नहीं ये तो आश्रम में या तो चलता लेकिन जो गृहस्तम के लिए भी नहीं ऐसा भी ग्रस्त थे जो बिल्कुल ही अत्यंत न्यून परिग्रह से काम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का वर्णन किया मनुष्य मृत्यु में वह जिसके पता ही नहीं अगले बार का भोजन कहां से मिलेगा सुबह खा लिया कहीं से मिल गया और शाम को से मिलेगा पता नहीं वह ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण इतनी अपरिग्रह इतने अपरिग्रह से जीने वाला वो भी भिक्षा पर है इसका मतलब भगवान वर्ण से तो उन लोग इसलिए ग्रहस्तों में भी विक्षापूर्वक जीने वालों को लिया इसलिए भर चरणता से संयासी लेना कोई जरूरी नहीं हैचरिया परिग्रहवाद उपवसंत अरण्य के सम्बन्धा उप वसंत अरण्य के साथ उनका भी संबंध जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है वह नगर के बीच में रहते हुए जंगल में रह रहा है वह एक तरह से शहर का बीच में रहते हुए रह भी वो जंगल में और जंगल में रहते हुए शहर में रह रहा है व्यक्ति ये सारी सुविधा जुट करके सारा परिग्रह के साथ बैठा है तो वो जंगल में रहते हुए शहर में रह रहा है और ये शहर में रहते हुए जंगल में समझना है इसको वो ने वनम अपी ही स्त्री कुलम न कुल चेत न तपोनुकुल अतव्याचल भी हो लेकिन वहां भी स्त्री हो और जनता से परिपूर्ण हो तो फिर वह तप के योग्य नहीं है योग्य नहीं ऐसा संबंध भाषिकारूर्ख सोड़ दिया जोड़ दिया। न सूर्योपलक्षित न उत्तरायण सूर्य से उपलक्षित गया है उत्तरायण मार्ग उस उत्तरायण मार्ग के द्वारा ऐसे जो महान लोग है ब्रह्मचर्याश्रम वाले ग्रस्ताश्रम वाले स्थ आश्रम वाले और कुछ वाले ये लोग जो उपासना प्रधान, कर्म ऐसे लोग होते हैं वे लोग ते विरजा, विरजा शब्द है उसका बहुचन वास्तव होता है रजस शब्द ना उसका बहचन में रजसहा बनेगा क्षीन पुण्य पाप कर्माणा पुण्य और पाप प्रकार के द्वारा क्षपित शुक्ल कृष्ण कर्म वाले हो जाएंगे जन्म का कारण ही भूत शुक्ल कृष्ण जो कर्म थे उनको नष्ट कर लिया उपासना से जिसके योग सूत्र कारण कर्म आकोशल आकृष्ट योगिना शाम योग सूत्रो कहता है साफ साफ दिए नंबर एक टिप्पण में ये दूर दूर सबके गलत है ये कर्म अशुक्त अकृष्ण चाहिए योगी का कर्म कैसा होता है न तो पुण्य है न पाप है और अकृष्ण ऐसा होता है बराबर भी नहीं बल्कि इतना घट गया केवल उपासना के बल उसके पास करता है अतएव वह उत्तरायण तक पहुंच सकता है जो वो नहीं होता। का मतलब पुण्य पुण्य, पाप। शुक्ला मने मने पाप। उपासना ही योग उपासना उपास ही वास्तव में योग है योगे मने उपासना ही करते तो उपासना करने वाले लोग प्रयांती प्रकर्षे वे लोग प्रकृष्ट रूप में जाते हैं कहा जाते हैं यत्यलोकाद किसमें सत्यलोकार जिसमें जिस सत्यलोकार जिस में वो पुरुष रहता है जहां ऐसा वह पुरुष रहता है वहां वो पहुंचते हैं और पुरुष का रहते सत्यलोक आदि में रहता है कौन सा पुरुष अमृत सब पुरुष प्रथम जो हिरण्य गर्भ य पुरुष है कह दिया अमृतमय पुरुष है अमरण धर्म आए वो, का वो। याव काल पर सृष्टि है तवत काल पर हिरण्य रहेगा ना उसकी सृष्टि यही है जिस दिन चाहेगा वो, चाहे वो स्वाग कर जाए खत्म हो जाएगी दूसरा हिरण्य गर्भ वो, वो अपना शुरू कर देगा इसे कहते तो अमृत है सबसे पहला अभिव्यक्त गुण साकार स्वरूप है ये इससे पहले तो ईश्वर होता है ना सगुण निराकार होता है वो माया आ गई मायावे आकार नहीं हुआ उसका तो सगुण निराकार निर्गुण निराकार के बाद सबसे पहले सगुण निराकार होता है फिर सगुण साकार जो होता है वो ऋण करता है इसलिए प्रथम आकार आ गया समाज वो ऐसा इसलिए अवैध आत्मा अव्य स्वभाव यावत संसार स्थाई अवैध स्वभाव अविनाशी का तात्पर्य लेना जब तक संसार है तब तक उसी के द्वारा बनाया हुआ संसार है, है वही समेटेगा अतएव जब तक ये संसार तब तक रहने वाला होने से उसका अव्यय अमृत तो ऐसे हो रहे हैं अब तात्पर्य बता रहे पूरे ग्यारह मंत्र का एकदंतास्तु संसार गतो अपर विद्या यहां तक का जो फल है हिरण्य गर्भ प्राप्ति पर्यंत का जो फल है ये सारा का सारा फल संसार की गति है संसार अंतर्गत ही है फल अपर विद्या के प्राप्ति है अपर विद्या गम्या अपर विद्या के जर प्राप्य संसार के अंतर्वर्धि फल रूप जो गति है वो इतनी ही है है तक की इससे आगे कोई फल नहीं मिलने वाला इससे आगे जो चीज है वो प्राप्ति भी नहीं है गमी भी नहीं है संस्कार भी नहीं है विकार भी, भी नहीं है उत्पाद भी नहीं ये इससे आगे क्या है शुद्ध परम और वह चारों से बाहर तो आगे आएगा इस बीच पूर्व पक्ष के ननु एकम मोक्ष लेकिन कुछ लोग इसी को मोक्ष मानते क्योंकि अमृत शब्द आ गया है अवे शब्द आ गया है ना पुरुष कैसा है अमृतमय पुरुष है अवे रूप पुरुष है इन शब्दों को सुनकर के अनेक लोगों ने ऐसी व्याख्या कर दी यही प्राप्ति ही मोक्ष है ऐसा मत कहो भाई, अन्य श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। अन्य क्या कहती हैं? जीवन मुक्त है ना? उसके बारे में सर्वे ते सर्व एव ये मंत्र से स्पष्ट जीवन मुक्त होगा उसका सब कुछ यहीं लय हो जाता है और यहीं वो सर्वभाव को प्राप्त होता है वो आता जाता है नहीं कि का बड़ा सुंदर दे रहे हैं देखिए है। मुक्ता नाम यही वर्व काम प्रविय सर्वात्म भाव दर्शिय दर्शियंती श्रोत यहा मुक्ता, मुक्ता बारे में श्रोत सा बता रहा है उसका प्रविलय यही होता है और सर्वात भाव की भी दर्शाया हुआ है ब्रह्मलोक जो प्राप्ति है प्राप्ति तो ततो अब ब्रह्मलोक प्राप्ति क्या है वो देश से परिचिन फल है अतएव वह यहाँ पर मोक्ष नहीं हो सकता तो देश से परिचिन जो काल से परिचन्न फल है जो वस्तु से परिचन फल है वह परिचिन मोक्ष तो नहीं हो श्रुति से साबित कर दे रहे ये हईव सर्वे प्रविलियन दी कामा उस जीवन मुक्त पुरुष की सारी कामनाएं यही विलीन हो जाती है सर्वगम सर्वद प्राप्य वह सर्वगम प्राप्य ते भी रहा वे लोग वह सर्वव्यापक को सब रूप से प्राप्त कर लेते युक्त आत्मा युक्त अंत करण वाले होने के कारण सर्वमेव आवश्यं और सर्व के साथ अभेद को प्राप्त हो जाते हैं कि तो ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त कर दिए तो क्या होगा गया संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अवेद को प्राप्त हो ये सारा ब्रह्मांड कहाँ का ब्रह्म आप ब्रह्म हो गए ब्रह्म हो गया अपने स्व प्रतिष्ठित हो गए तो सारा ब्रह्मांड से सर्वभाव को प्राप्त इसी का नाम है जब सर्वभाव को प्राप्त कर ही गया हिरण गर्भ को जब प्राप्त से वहां जाएगा यह बात तो हो नहीं एक और हेतुगत है श्रुतियों से विरोध इतना नहीं? नहीं अप्रकरणाच है प्रकरण भी किसका है अपर विद्या का है और अपर विद्या का प्रकरण मोक्ष कहा हो जाएगा अपर विद्या का प्रकरण में मोक्ष की आप चर्चा ही नहीं कर सकते संसार के अंतर्वर्ती आवागमन वाला फल बात हो सकती है नरक से लेकर गए भ्रमलोक तक फल की गति ही अपर का विषय है ऊपर जाए नीचे जाए ये जंक्शन है आप गली ये जंक्शन है ट्रेन का जिस जंक्शन होते है इधर जाओ उधर जाओ ये पृथ्वी लोग एक तरह से आपका मेन जंक्शन है ऊपर जाने का नीचे जाने का और ऊपर जाएंगे उसके उत्तरायण मार्ग दक्षिणायण मार्ग स्वर्ग जाने का परम लोग जाने का रूट बदल जाता है सूर्य से वहां जाकर बदल जाएगा रूट वहां वो भी जंक्शन नीचे अनेकों जंक्शन होते हैं ना तो सबसे सब बड़ा जंक्शन मुगलसराय जंक्शन होता है भारत का आप लोग देखे नहीं होंगे ना मुगलसराय जंक्शन अरे बहुत जहाँ पूरा जितना ऋषिकेश का दो गुणा तो रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश पूरा 25 किलोमीटर एरिया उतनी तो उसका रेलवे स्टेशन एरिया है इतनी पटरी इतनी जहाँ पटरी दिखती है ना कुछ नहीं दिखता इतना बड़ा जंक्शन तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का मेन जंक्शन बिहार और यूपी यूपी समाप्त होता है बिहार शुरू होता है मुगल आसाम आगरा वहां जाने के लिए वही पश्चिम की ओर जाना है इधर पूर्व की ओर जाए पश्चिम इधर गुजरात वगैरह के लिए वही से उत्तर दक्षिण का वहीं से कलकत्ता वहां जाना है दिल्ली आना है सब में कितने हजार पटरियां लगी हुई पति नहीं चलता इतनी लंबी चौड़ी पद क्या जाल बछा रखे वैसे प्रति जाल है हजारों कर्म का जाल बछा हुआ है बड़ा जमशन अनेक प्रकार के जात पात संप्रदाय उल्टा पुल्टा सब चल रहा अपर विद्या प्रकणय प्रवृत्त नहीं अकस्मात मोक्ष प्रसंग अपर विद्या प्रवृत्ति जब है वह अकस्मात एकदम मोक्ष प्रसंग अब उठाओ यह तो हो नहीं सकता फिर महाराज व्रजस्तम अमृतत्व अवैधत्म इस शब्द कहां से आ गया ]MM. तो समस्तं साध्य, इसे जो कहा गया है, है। ये आपसार हम लोगों की अपेक्षा से हो अमर हम लोगों की अपेक्षा से हो अभ्य हम लोगों की अपेक्षा से हो आप एक शिक है। अमृतत्वस्तुत सब कुछ निरपेक्ष अमृतत्व तो मोक्ष होता है ब्रह्म ही है दूसरा नहीं हो सकता। शुद्ध ब्रह्म है, अवेत तो अभ्य शुद्ध ब्रह्म है और कोई नहीं है इसलिए कहते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म भाव अपेक्षिक मनुष्य में जिस प्रकार से शुक्ल कृष्ण कर्म कर है उसका अभाव हिरण्य गर्भ में ये तात्पर्य अपर विद्या प्रकरण में तो ये कह सकता है। ये भाई विद्या का प्रकरण अपर विद्या का प्रकरण है फिर तो क्यों स्वर्ग का कथन करना चाहिए हिरण्य गर्भ का वो चर्चा क्यों हो रही है तब कहते हैं इसलिए दिखाना चाह रहे हैं समस्तम अपर का केवल स्वर्ग नहीं अपर विद्या का कार्य समस्त हृण तक भी ब्रह्मा जी भी सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हो ये सारा का सारा क्या है अपर विद्या का ही कार्य एक लोग ही परेशान रहते हैं अपनी अपनी लीलाओं में देख ही रहे हो कभी कौन परेशान कभी कौन परेशान है शिव जी परेशान कभी कभी तो विष्णु परेशान इसके मद में वो आ जाता उसके मदद ये आ जाता आपस में काम चलाते नहीं चलाते साध्य साधन लक्षण क्रिया कर फल भेद भिन्नम द्वैतम भवधी क्योंकि जो कुछ भी ऐसा है वो दो साध्य साधन रूपा है क्रिया कर फल भेद से भिन्न है द्वैतात्मक यद हिरण्य गर्भ प्राप्ति अवसान पसीनी वस है जिसका अंत कहां होता है हिरण गर्भ प्राप्ति हिरण्य पद प्राप्ति ही अवसान है अंत है सकल प्रकार के साध्य साधन रूपा अपर के फल में लास्ट फल है उससे और कोई आपको कर्म रूपांत से प्राप्त होने योग्य फल नहीं तथा तो मनुना उदम इस बात को मनु के द्वारा समझाया गया है स्थावराद्याम संसार गतिम अनुक्रम अनुक्रामता स्थावरासार गतिम अनुक्रामता स्थावर से आरंभ करके जो संसार गति को उसने क्रमशः कथन करते करते करते करते समाप्त किया? शुरू किया कहां से स्थावर से पेड़ों से कर्म फल का वर्णन कर रहे मनुस्मृतिकार तो, तो शुरू कहां से कर रहे हैं वो पेड़ से कहा और पेड़ से शुरू करके पशु पक्षी सब कथन करते करते करते कहा पहुंचे वो ब्रह्मा विश्व सूजो धर्मो महान व्यक्तमेव उत्तम सात्विकीताम गतिम आहुर्मनीषिण टिप्पण में दिया नंबर भी बारवा अध्याय पचासवें श्लोक है मनुस्मृति का मां मन मनुस्मृति बारह पचास ब्रह्मा विसर्जो धर्म पांच नंबर टिप्पणी में है ब्रह्मा ब्रह्मा मने हे चार मुख वाला जो ब्रह्मा जी उन्हीं को लेना विराजो रूपम सूत्रात्मो महजर दत्म रक्षा और विश्व से क्या लेना प्रजापति आदि मरिचियों को लेना मरिची प्रकृति जो प्रजापति हुए हैं दस प्रजापति और दस प्रजापतियों को लेना धर्म हमारा महान सत्य सूत्रात्मा अव्यक्त सब त्रिणात्मिका प्रकृति उत्तमान सात्विक में ताम गति माह मनीषि विद्वानों का कहना है यही सर्वोत्तम सात्विक गति है इससे आगे और कोई गति नहीं होती सात्विकी में सत्य परिणाम ज्ञान सहित कर्मलव उदानित करता सत्य गुण का परिणाम विशेष उपासना सहित कर्म का फलभूत यदि कर्म में देखते हो यह अव्यक्त भाव की प्राप्ति ही अंत है अर्थात जितनी भी आप अपर विद्या का अभ्यास करें जितनी भी अब कर्म आपको जो फल मिलेगा वह अनित्य फल ही होगा इस कर ग्यारह मंत्रों के द्वारा यह निश्चय कर लिया गया है हम जितनी भी कर्मरोपासना करें इन कर्म रूपासना का फल ब्रह्मिद्या ब्रह्म विद्या के बिना यदि हम केवल कर्म रूपासना करके सारा जिंदगी काटते हैं तो भी ऐसा नहीं कोई जन्म भी लगा दोगे तो भी फल जो मिलेगा वो अनित्य ही होगा क्योंकि क्या यह संसार अनित्य। और सर्वोच्च फल वही है उससे आगे कोई फल है ही नहीं वो फल पाया तो भी क्या होगा अंत में नशी तो होना है इसीलिए केवल कर्म रूपासना भी नहीं करना चाहिए केवल कर्म भी करना वो तो और बेकार है वो तो स्वर्ग से आगे बढ़ता ही नहीं उसका तो लास्ट स्वर्ग ही है केवल कर्म का उसे आगे नहीं होता और कर्म उपासना है ऋण कर्म का उसे आगे कुछ है नहीं, प्राप्त होने लायक चीज़। इसीलिए चाहे केवल कर्म करो चाहे कर्म विशिष्ट उपासना करो दोनों का नतीजा क्या मिला अनित फ मिलता है इसे केवल इसको क्यों हम करें मनुष्य को करना चाहिए तो अगले मंत्र ज्यान ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहिए हिरणग्रह बन जाओगे तो भी क्या हो जाएगा मान लो अगले कल्प का आप बन गए आप हृणगर बन जाओगे अरबों वर्षों तक एक संसार को चलाते रहेंगे फिर भर जाएंगे मुक्त होगा कोई गारंटी नहीं वहां भी तीन गति बताए ना ब्रह्मलोक की भी तीन गति है निर्भरता की वासनाएं कैसी है तो आ भी सकता है वापस क्या उससे अगले कोई और देवता बन सकता है तो मुक्त भी हो सकता है कोई तो भरोसा नहीं ना ब्रह्मलोक प्राप्ति के बाद भी अतः अच्छा है यहाँ शासन क्या अच्छे दत सत्यमस्ती बस यही इसी जन्म में जान की कोशिश करो झंझट निपटाओ ब्रह्म विद्या को पाओ और सब झंझट निपटा एक कर्म उपासना करो केवल अंतर शुद्धि के लिए किसी भी फल की कामना करना ही नहीं किसी भी प्रकार। न आवश्यक शरीर है न जा कर्म तो होना ही शरीर से जब कर्म होना ही है जब तक जिंदा है तब तो कर्म करें शास्त्रीय कर्म करें और वह भी निष्काम भाव से करे। और कर तो चौबीस घंटा सोचता ही है इसे उसको भगवान के चिंतन में लगाए उपासना में लगाए या कर्म और उपासना से भी फ्री जब होता है तब तो ब्रह्मचिंतन में लगा दो उसको। सर्व चिंतन में लगा दिया इस तरह से इस पूरे शरीर को मन को इंद्रियों को सब को शास्त्रीय मार्ग में उसमें लक्ष्य बनाना है मोक्ष मोक्ष ब्रह्म विद्या ब्रह्मानुभूति स्वरूपानुभूति स्वरूप्रतिष्ठाजा की लक्ष्य बना करके हमें सारा क्रियाकलाप को सर्वस्थ संसारा विरक्त पर अदर्शार्थम इद्यत है तो अगले मंत्र के अवतरि का भाष्यकार दे रहे हैं अब इसके पश्चात क्या दिखाना चाह रहे हैं इधानी स्मार अब तक बताया कि 11 मंत्रों से बताया गए गया भाव से दिखाया गया है के संपूर्ण संसार रही। विरक्तस्य विरक्त पुरुष है परस विद्या उसका पर विद्या में ही अधिकार है यह बात को दिखाने के लिए इदम यह अगला मंत्र आरंभ होता है आनंद और स्पष्ट करते देखिए जरूर बाद में परीक्ष लोका कर्मचित समित्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम परीक्ष लोकान् कर्मचित अपने ही कर्म से प्राप्त हुए कर्म कर्मचित मैंने कर्म से प्राप्त हुए संपूर्ण लोगों को लोक लोक लोक से तात्पर्य क्या है ना सब लोकम लोकम माने इंद्रिया हुआ शरीर हुआ घाट पाट मठ जो भी मिला पतरी बच्चा बच्चा सब लोग ही है सारी चीजों के लोग कहेंगे स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक सार लोक सर लोकलोक है सब कुछ का नाम लोक से कह रहे हैं अपने कर्म से प्राप्त इस शरीर से लेकर ब्रह्मलोक तक के सारे पदार्थ साधन भाव से जो उपस्थित है हमारे सामने में उन सब को परीक्षा विवेक द्वार चिंतन करके क्या इन चीजों से मोक्ष होगा जल्दी फिर रहे हैं, बाजी दुनिया भर गले घंटे बांध किए क्या होना है इस क्या लड़ाई झगड़े परेशानी टेंशनबाजी और कुछ होता है इसे सोचना पड़ता है परीक्षा कर्मचित हम लोग ये जो चीजें अपने शरीर से लेकर के चिंतन करना है इसलिए आचार संघ कहते हैं जिसको अपने शरीर से वैराग्य उदेश देना ही बेकार क्या करना है अब दुनिया को तो देख रहे हैं हम लोग इन पैसों से वैराग्य ने किस चीज से वैराग्य नहीं कहने के लिए पच्चीस साल से वेदांत सुन रहे हैं साल से सुन रहे हैं साल से सुन रहे अभी हाय पैसा हाय पैसा लगे थल ठगा छल कपड़ बेईमानी से पैसा जबरदस्ती लेना चाहते सुनने का लाभ और जानते हैं वो पैसा साफ में जाने वाला नहीं जानते नहीं कि नहीं जानते मोह ममता लोभ लालच चर्च से था इस पर से आपका तो वास नहीं मजबूत थे, थे भौतिकवाद की कहने के लिए बाहर से से वेदांती है और अंदर से पूरा भोगी पूरे भौतिकवादी चार महात्मा तो भी बहुत ग्रस्तों का तो कहना ही इसलिए कहते हाँ कि आप इसका अच्छे से देखो क्या इन चीजों से मोक्ष मिलेगा मैत्री ने ये तो कहाज्ञल को महाराज से जब उन्होंने कहा बंटवारा करूंगा मैं संन्यास में जा रहा हूं दो पत्नी थे मैत्री और कात्यायी बंटवारा कर रहा हूं तुम दोनों की संपत्ति तुमको क्या चाहिए बोलो तुमको क्या चाहिए हिसाब किताब कर दिया जाए तो कात्यायी का जो आप दे देंगे हम तो रख लेंगे मैत्री कहती है महाराज लत्ती बहुत विदूषी थी कात्यानी गर्भस्थी का धंधे में ज्यादा व्यस्त रहने वाली थी बच्चों को संभाल रही थी गुरुकुल में उसमें लगे रहती थी कभी उसने शास्त्र सुना ही नहीं होगा क्या पढ़ा रहे हैं पति बच्चों? लेकिन मैत्री समय निकाल करके बैठ के सुनती थी क्या सुनाते हैं क्या पढ़ाते हैं बोलती है कि क्या सारा पृथ्वी सगल प्रकार की धन दौलत से संपन्न सगल प्रकार की खुशियाली से संपन्न हो वह भी आप मुझे दे दें और उसे लेकर क्या मुझे मोक्ष मिलेगा अमृतत्व प्राप्ति होगी ना वित्ते न आशा अमृत कहते भाई वित्त से किसी प्रकार का वित्त से अमृतत्व की आशा मत करो तब कहती है जो आप जानते हैं उस अमृतत्व का साधन वो मुझे बताइए तो वो मुझे दो बटवारे में ये धन दो नहीं चाहिए तीसरा अमृत प्राप्त होने वाला नहीं है मठ आश्रम वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे वो चीज दीजिए जो आपके पास हो जो तुदा साथ अमृतत् ठीक है मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनना पत्यु कामाया काम शुरू कर देते भू वैराग्य वास्तविक वास्तविक परीक्ष लोकान कर्म चित उसने कर्मचित अपने कर्म के फल रूपे न प्राप्त सगल प्रकार भी यह लोक परलोक के बारे में चिंतन अच्छी तरह से कर ली थी मैत्री ने तभी तो पूछे प्रश्न ब्राह्मण निर्वेदम माया मोक्षा ब्राह्मण को वैराग को प्राप्त करें करो बोल दिया जय्री करो विवेचन करके वैराग्य को प्राप्त करो ये ब्राह्मण का ड्यूटी है ब्राह्मण का कर्तव्य ब्राह्मण से यहां जाति तक ब्राह्मण लेने की जरूरत नहीं है कूण और कर्म से जो ब्राह्मण है उनका कर्तव्य होता है कि वे क्ष निर्वेद नास्तृत पर अकृत ना कहीं संसार में जो अन्य साधन है कर्म उपासना इनसे वह नित्य पदार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती तद विज्ञान अतः नित्य वस्तु जो ब्रह्म उसका विज्ञान ने साक्षात्कार करने के लिए ऐसे राज्य से संपन्न जो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए स गुरुमेव अभिकच्छ उसको क्या करना चाहिए कहते हैं गुरु के पास जाना चाहिए वह गुरु कैसे होना चाहिए समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम पहले समित पानी शिष्य के लिए विशेषण और श्रोत नंबर में दो गुरु की लिए विशेषण स्वयं कैसे जाना चाहिए और किस प्रकार के गुरु के पास जाना चाहिए स्वयं कैसे जाए तो कहते तो समित पानी ही संता कहते समित पानी ही क्या भी विचारणा करना पड़ता है वह समित पानी आज के जमाने में कैसे घटेगा तुम्हारे सन्यासी के पास जा रहे पढ़ने के लिए समुदाय लिखे क्या करो तो नित्यवं तो सन्यासी है ना अग्नि त्याग कर चुका है पूजा करेगा नहीं तो वहां लकड़ी ले जाते क्या करोगे और सन्यासी है न कुछ रोटी पकाएगा न कुछ करेगा और आजकल कर दवाई से भी लकड़ी की जरूरत नहीं गैस है पानी के लिए भी गीजर है कहा लकड़ी की कहीं जरूरत है आगे इस गलाकार बताएंगे इसलिए टिप्पणी विचार कर लेंगे और गुरु का दो विशेषण दिया श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठान एक तो वह श्रोत्रीय होना चाहिए और दूसरा वह ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए के श्रोत्री होने से भी नहीं चलेगा ब्रह्मनिष्ठ भी होना जरूरी है श्रोत्र का लक्षण क्या बताया था पहले जन्मना ब्राह्मणो जिज उच्चते विद्या प्रतम त्रिवी श्रोत्रिय जन्मना जायते ब्राह्मण जन्म से वो ब्राह्मण पिता और माता दोनों का दोनों का कुल विशुद्ध ब्राह्मण कुल होनी चाहिए यानी कि बाप ब्राह्मण है माँ को आए, कोई और जाति की है मां ब्राह्मणी है पिता कोई और जाति का वर्ण संकट वो नहीं होना दोनों कुल की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है यह बात भागवत की अधिकारी स्कंध जो प्रथम स्कंध में अठारह अध्यायों परीक्षित का वर्णन करके विस्तार रूप में समझा दिया मोक्ष अधिकारी ब्रह्म ज्ञान के अधिकार वह होता है जिस कुल पित्र कुल और मात्र कुल दोनों, पीढियों से अत्यंत विशुद्ध और पवित्र है धर्मानुसार है उसी के कुल में परिचित जैसा बालक पैदा होगा श्रीमता योग भ्रष्ट विद्या ऐसे कुल में पैदा होता है वह ब्राह्मण कुल में नहीं तो अनेक जन्म है अभी क्षत्र में जन्म मिला है वैसे भी जन्म मिला मतलब अभी हम बहुत पीछे हैं मोक्ष के लिए ऐसे घर में भगवान ने अभी जन्म दिया नहीं का मतलब यही है ना अनुमान तो होगा इसी से ही अनुमान करना चाहिए कि हमारा गुण कर्म संस्कार कैसे थे आज का नहीं को जन्मों तक अतवा ऐसे भी देखने मिलता है लेकिन शुद्र आदि जातियों में भी तो ब्रह्म ज्ञानी लोग पैदा हुए हैं रहीदास वगैरह कबीरदास है और भ्रष्ट होकर पैदा हुआ ज्ञानेश्वर महाराज जी के सुप्रसिद्ध सन्यासी थे वो सन्यासी वापस ब्राह्मण वापस घर आए पिताजी तो उसको शास्त्र दृष्टिया तो गलत है सन्यासी हो गया फिर गुराद की वापस घर आना और बच्चा पूजा करना शास्त्र है ये। ऐसे ग्रत पहले विज्ञानी निकले तो ये क्या कहेंगे उसके लिए आप पवित्रता कुछ भी नहीं दे सकते आप तब ये कहना पड़ता है तब वो ईश्वरीय अहिंस विशेष था किसी संसार में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए ज्ञान के तरह से प्रकट होते है। ऐसे हर प्रांत में हुए बड़े बड़े से पुरुष जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के ज्ञान प्रचार प्रसार किया लेकिन यह भी जरूर है ऐसे करने में समझ में नहीं आता है इसे कई बार हम लोग बताते हैं। ये नहीं सब कलियुक्त के पोषक आचार्य वही सनातन धर्म वर्णाशन गोखाड़ दिखेंगे इन लोगों ने वर्णाश्रम आती संप्रदाय का संचालन पूरे देश में जगह जगह ऐसे लोग जन्म लेकर हैं। ये भगवान की लीला है नहीं तो कलयुग कैसे शुरू हो जाता कलयुग कैसे होगा फिर ये वर्णाश्रम जो संप्रदाय धर्म जो है सत्युग में जैसा वैसा अभी भी रह जाए फिर तो एक सत्यु भी हो जाए कलियुग कहा जाएगा इसे भगवान ही अपना अंशांश उतार के माध्यम से इस प्रकार से आकर के कलियुग का विस्तार किया धर्म भी है और नहीं भी है पला है है भी नहीं भी ऐसा चाल चल रहा है मामला इसे कहते हैं कि वह गुरु में वैसा ग्रा चाहिए संस्कारों के अंदर द्विज बनना पड़ेगा वो समय समय पर संस्कार आजकल ब्राह्मण के बच्चे कहा हो तो बीस उम्र में जन्म संस्कार हो रहे हैं स्कूल कॉलेज पढ़ते रहे शादी के दो दिन उन्हें भी संस्कार किया जा रहा है बात फर्क क्या पड़ा चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो सब बराबर हो गए आजकल समय समय पर कोई संस्कार ही नहीं हो रहा तो द्विचत्व ही नहीं है प्रथम और विद्या के और विप्रत की प्राप्ति कहा से होनी है ऐसे कोई श्रोत कहा जाता है होते हुए मान विद्यावान है वो विप्रत्व भी है उसके अंदर ब्राह्मणत्व है द्विजत्व है विप्रत्व भी है क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ नहीं तो भी बेकार है ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म में निष्ठा नहीं ब्रह्म संस्थ नहीं इसे यहां ब्रह्म संस्थ करे ब्रह्मनिष्ठ करे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म संस्थ में बहुत अंतर है ब्रह्म संस्थ अमृतत्व है कि में कहा है ब्रह्मिष्ट होना जरूरी है ऐसे के मुख्य जो सुना हुआ विद्या ही सफल होता है अब आनंदी का थोड़ा सा लेक कर्म फल से पुत्रादि नाश विषय प्रत्यक्षम इस लोक के किए गए जब कर्म फल जो पुत्रादि यह नाश विषय होते तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है ना आपने खेती किया सब्जियां उई कुछ भी किया आपने लौकिक कर्म इसमें क्या होगा इनका फल ही नाश तो आप देख रहे पुत्र पैदा किया वह उसको विनाश होता हुआ देखा हर चीज नाश होता हुआ हम देख रहे जो भी यहां अपने बलबूते हम लोग पैदा करते हैं वो सब नष्ट हो जाते भगवती की अनुमानम आमुष्णिक नाश विषम भवती अनुमान कर लो विमतम स्वर्ग आदि सुखम स्वर्ग समस्त लोगों का सुख कैसा है वो भी अनित्य है क्यों घटव ऐसा अनुमान के द्वारा सकल लोकों के फलों को भी अनित्यम स्थापित कर लेंगे सब तो लोकक्ष लो होता है उसी प्रकार से अमुत्र पुण्य चितोलोक आ जाए थे पुनः इत्यादि कठोर प्रसन्न भी आए बारम्बार शि की सस्य मन ऊंचा ध्यान वगैरह पैदा होता है नष्ट होता है उसी प्रकार से कर्मचित नष्ट होता है परलोक भी नष्ट हो जाता है सर्वात्म इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन प्रमाणों के द्वारा सारा संसार वार्ता सगल पदार्थ अनित्य रूपेण सर्व सब प्रकार से निश्चय करके इस प्रकार से अनुभव स्पष्ट करते परीक्षा, परीक्षा करके, किसी परीक्षा लेनी है हमने? खाली यदि ऋग्वेदापरविद्या स्वाभाविकी अविद्याम कर्मदोषा अविद्यादोषवत पुरुष तदनुषान कार्यूता लोका ये दर्शनोत्र मगलक्षण फलभूता ये चहताक्रम दोष साध्याणाच प्रत्यक्ष विषय ऋग्वेदादि जो, जो वाया आपने अपर विद्या, जो विद्या है उसका विषय है। है काम कर्म दोष दोषवत पुरुषानुष्ठ जो स्वाभाविकी अविद्या स्वाभाविक क्या ऐसा पाठ होना ज्यादा अच्छा है कि स्वाभाविक की ठीक नहीं है समाज करने के बाद स्वाभाविक का विद्या होनी चाहिए स्वाभाविकी प्रतमान तो स्त्रीलिंग हो गया फिर काम कर्म दोष पुरुषानुष्ठयम ये नपुंसकलिंग तो कैसे विषय विश्वभाव बनेगा इसलिए या तो स्वाभाविक का विद्या दीर्घ होनी चाहिए स्वाभाविक अविद्यो तृतीया स्वाभाविक देखो, पाठ गीषण हो जाएगा ना सम्राजीकरण में क्या हो जाता है विषयत् अथवा दौ तृती पद बना लो स्वाभाविक अविद्या स्वाभाविकी जो विद्या है उसके द्वारा प्रेरित होकर के काम कर्म आदि दोषों वाला पुरुष के द्वारा अनुष्ठी है, अनुष्ठी है अपर विद्या बहुत सारा क्रिया कर्म उपासना अविद्यादोषवंतम पुरुष प्रति और क्या है दोष वाला जो पुरुष है उसके प्रति ही विवाद तो विधान किया गया है स्वर्ग साहब कहते ना स्वर्ग काम तो जिसके अंदर स्वर्ग की कामना है वो करे और स्वर्ग कामना किसके अंदर कामना का मतलब क्या? अविद्यावान ना हो अविद्यादि दोष वाला ना हो वो स्वर्ग की कामना क्यों करेगा जो विवेकवान है उसके अंदर कामना नहीं हो सकती है जो अविद्यावान है उसके अंदर कामना विद्या जोशवंत पुरुष तद अनुष्ठान कार्यूता उसके अनुष्ठान भूत ये सब लोक होते हैं ये मार्ग जो है? दक्षिण और उत्तरायण मार्ग के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फलभूत वस्तु प्रतिषेध अधिक्रम दोष साध्या ठीक है कैसा है विहित का न करने से और प्रतिषिध का अतिक्रमण करने के दोष के साध्य है वो कौन से है वो नरक नरक्रिय प्रेत लक्षणा नरक प्रेत प्राप्त होने वाले जितने कर्म होते हैं संसार में आपके द्वारा या तो आप दक्षिणायन मार्ग अधिकारी हो जाएंगे या उत्तरायण मार्ग अधिकारी हो जाएंगे या तो आप नरक आदि योनियों में जाने वाले जैसे मेरे तीसरा मार्ग वाले हो जाएंगे आकरण कर दिए हैं और प्रतिषिध का अधिक्रम रूपी दोष से साध्य होने के कारण से इन सभी को ताने तान इन सब को परीक्षा कैसे परीक्षा किया जाए महाराज हमारे कोई साधन नहीं परीक्षा करने का नहीं, नहीं आपके पास है प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास अनुमान प्रमाण है आपके पास आगम प्रमाण है आपके पास प्रत्यक्ष अनुमान आगम ही वेदांत छंदावली जो है बहुत सुंदर लिखे हैं वेदांत केसरी नाम उनका नाम रख दिया और वेदांत केसरी केसरी कहते किस को तो सिंह को वेदांत में सिंह देते गर्जन कहत गर्जन करत कहत है वेदांत केसरी गर्जन करते हुए कह रहा है वेदांत केसरी ऐसा बोलते थे हर दोहे का अंत में लिखा हुआ गर्जना है वेदांत केसरी की सुन लो जगो रावण आया और चला गया रावण आया चला गया कंस आया और चला गया ऐसे अनेकों राजा तीनों लोकों के राजा होकर चले गए तो तुम और हमारा क्या कहती है तुम्हारी हमारी क्या रहेगी सोच लो आज क्यों पड़ रहे हो चक्कर में बोल तो क्षण शब्दावली मैं तो उसकी हिंदी अनुवाद करके बता दिया आपको शब्दावली उनकी प्राचीन हिंदी भाषा उन्हीं का लिखा हो पांच पचीस पचास भय है ना वो उन्हीं का लिखा हुआ कोई अंत नहीं है तीनों लोगों का साम्राज्य मिल जाए तो भी भूख नहीं मिट सकती है बिना एक संतोष का कृष्णा नाम भूख नहीं मिटने वाली प्रत्यक्ष हनुमान रागमों के द्वारा अवधारिय प्रकार से यथार्थ निश्चय करके क्या यथार्थ है निश्चय करना होगा ऐसा निश्चय करके लोकान संसार गति भूतान अव्यक्ता स्थावरांता व्याकृत व्याकृत लक्षणान बीजा कुरेत्र उत्पत्तिमित्ता अनेकअनर्त शत सहस्र कदनि कदली गर्ववदा माया मरीक्षुदंधर्वनगराकार स्वप्न जल बुद्दुद फेन समान प्रतिक्षण प्रध्वंसा पृष्ठ अविद्या कामदोष प्रवर्ति कर्मचितान धर्मर्म निवर्तिम्मण सेशेषद ऐसा चिंतन कर निश्चय ये निश्चय का ही प्रकार लोक काम संसार संसार के, के अंतर्वर्ती फलरूपा ये सारा लोग क्या है अव्यक्त से मैंने तो मूल प्रकृति जो प्रधान है जो कहते हो माया वहां से लेकर के स्थावरांतर स्थावर पर सारी चीजें व्याकृत हो जो अव्यकृत हो व्यक्त हो जो अव्यक्त हो ऐसा रूप वाले व्याकृत अव्याकृत लक्षणान कैसे बीजांकुर वी त्रेत्र उत्पत्ति निमित्तान बीज और अंकुर के समान अनादि धारा चल रहा है एक दूसरे के प्रति उत्पत्ति के प्रति निमित्त होते जा रहे हैं कहीं भी सुख नहीं है अनेक अनर्थ सत सद संकुल अनंत अनर्थ दुख से युक्त घिरा हुआ है ऐसा भरपूर है होते भी आसान नामे इन है ये असार। क्यों कदली कदली सारा केले का पेड़ केले का पेड़ क्या होता है उत्पाठन करो उसके छिलकाउ करते करते में कुछ नहीं अंदर खाली लिखो का प्याज के समान प्याज वैसे ही है निकाल दे जाओ निकाल दीजिए जा अंदर कुछ नहीं निकलेगा खा कर खोला खाली है उसी प्रकार से संसार भी है वास्तव में असार काने के लिए सम्यक सार संसार इन है ये असार सार सार लेते गति अत अन्योती है ससंसार संसार संसार में सार्थ का अर्थ गमन और असार में शास का अर्थ होता है उत्त होना असार का तत्व तत्वहीन तत्वहीन यथार्थ तत्व रहित मिथ्या कैसी है ये इसलिए माया मरीची उदक नगर आकार माया के समान मायावी की माया के समान है में दिखाई देने लू के समान जल के समान आपके द्वारा बैठे बैठे कपोर कल्पित गंधर्व नगर के समान ही स्वप्न के समान जल में दिखाई दे तो बुध बुध के समान है प्रतिक्षण प्रध्वसान प्रतिक्षण प्रध्वंस है ऐसा को पृष्ठत कृत्वा उसका पीछे फैंड दो अगर मुड़ के भी देखना नहीं चाहिए ये संसार ऐसी चीज है इसको त्याग देना चाहिए पृष्ठ इति यदि के भाव पृष्ठ कृत्वा मतलब क्या इसको अनादृत दे इसके अगर ध्यान नहीं देना कामना नहीं करनी चाहिए अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान धर्म धर्म निर्वर्धित क्योंकि कैसे है सब अविद्या का काम रूपी दोष से प्रवृत्त हुआ है हमारे कर्मों से प्राप्त किया हुआ है धर्म और धर्मों से स्थापित है ऐसे ही चीजों को त्याग कर अनादर कर ब्राह्मण से विशेषकार सर्वोद्याग ब्रह्म विद्या ब्राह्मण ग्रमण दिखाना चाहते हैं ब्राह्मण कोई ही ब्रह्म विद्या में विशेषित अधिकार सर्वत्याग पूपूर्वक इस बात को स्थापित करने के लिए मंत्र में ब्राह्मण शिव को किया गया है